महाभारत शांति पर्व अष्टष्टध्याय वसुमना और बृहस्पति के संवाद में राजा के न होने से प्रजा की हानि और होने से लाभ का वर्णन युधिष्ठिवाच किहुर्दतम विप्राजानम भरतर्षभ मनुष्याणिपति ते ब्रूहि पिता युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ पितामह जो मनुष्यों का अधिपति है उस राजा को ब्राह्मण लोग देव स्वरूप क्यों बताते हैं यह मुझे बताने की कृपा करें करे भीप्युदा इतिहासम पुरातन बृहस्पति वसु मना जापक्ष भारत जी ने कहा भारत इस विषय में जान का लोग उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके अनुसार राजा ने बृहस्पति यही बात पूछी थी राजा कौशल महर्षिम कल प्रज्ञम बृहस्पतिम कहते हैं प्राचीन काल में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कोसल नरेश राजा वशमान ने शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि बृहस्पति से कुछ प्रश्न किया दक्षिण भूत प्रणम्य विधि पूर्वक विधि पृराज सर्वोक सर्वलोकहिते रतः प्रजानाम संपूर्ण के हित में तत्पर रहने वाले थे। वे विनय करने की कला को जानते थे। बृहस्पति जी के आने पर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण प्रक्षालन आदि सारा विनय संबंधी बर्ताव पूर्ण करके महर्षि की परिक्रमा करने के अन्तर उन्होंने विधि पूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया फिर प्रजा के सुख की इच्छा रखते हुए द्राजा ने धर्मशील बृहस्पति से राज्य संचालन की विधि के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया वसमना वाच के नाम कमर चंतो महाप्राज्य सुखम अव्ययम आप बोले महामते राज्य में रहने वाले प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है उनका ह्रास कैसे हो सकता है किस देवता की पूजा करने वाले लोगों को अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है एवं पृष्ठो महाराज कौशल्यनाजाम राजसत्कारम सत्कार अभ्यग्रम ससंसार मी बृहस्पति अमित तेजस्वी कौशल नरेश के इस प्रकार प्रश्न करने पर महाज्ञानी बृहस्पति जी ने शांत भाव से राजा के सत्कार की आवश्यकता बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया बृहस्पति रुवाच राजो महाप्राज्य धर्मोलो कत्य लक्ष्य प्रजा खादन्ति परस्परम ब्रह्मपति जी ने कहा महाप्राज्य लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को हड़प नहीं लेती है राजा हे प्रसाद्यच विराजते राजा ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तथा तो अनुचित भोगों में आसक्त हो उनकी प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहने वाले सारे जगत के लोगों को धर्मानुकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्नता पूर्वक रह अपने तेज से प्रकाशित होता है यथा झनुद राजूताने शूर्यो अंधे तमसी मज्जे अश्यंत परस्परम यथा झनुद के मारक्रंदे विहंगमा विहरे कामसत पुन पुनः परस्परम विमथ्याति क्रमेर परेयोरी प्रजा अंधे तमसी राज्य पशव यथा राजन जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय न होने पर समस्त प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं जैसे थोड़े जल वाले तालाब में मत्स्यगण तथा रक्षक रहे उपवन में पक्षियों के झुंड परस्पर एक दूसरे पर बारम्बार चोट करते हुए इच्छानुसार विचरण करते हैं वे कभी तो अपने प्रहार से दूसरों को कुचलते और मथते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी स्वयं दूसरे की चोट खाकर जाकुल हो उठते हैं इसी प्रकार आपस में लड़ते हुए वे थोड़े ही दिनों में नष्ट प्राय हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं है इसी तरह राजा के बिना वे सारी प्रजाएं आपस में लड़ लड़ झगड़कर बात की बात में नष्ट हो जाएगी और बिना चरवाहे के पशुओं की भांति दुख के घोर अंधकार में डूब जाएगी हरे दुर्बलवंतों पर दुर्बला नाम परिग्रहान्युर्व्याजमाश्च यदि राजा न पाल यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो बलवान मनुष्य दुर्बलों की बहु बेटियों को हर ले जाए और अपने घर बार की रक्षा के लिए प्रयत्न करने वालों को मार डाले ममेद मित लोके भवेश परिग्रह न दारान चुत्र धनम न परिग्रह विश्वलोप्रवर्तेत यदि राजा न पालेत यदि रक्षा यदि राजा रक्षा न करे तो इस जगत में स्त्री पुत्र धन अथवा घर बार कोई भी ऐसा संग्रह संभव नहीं हो सकता जिसके लिए कोई कह सके कि यह मेरा है सब और सब की सारी संपत्ति का लोप हो जाएगा। रत्नि विधान च हरे यू सहसा पापा यदि राजा न पाल यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा आक्रमण करके वाहन वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार के रत्न लूट ले जाए न पाल है यदि राजा न यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्मा पुरुषों पर बारम्बार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार पड़े और विवश होकर लोगों को अधर्म का मार्ग ग्रहण करना पड़े यदि यदि राजा न यदि राजा पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता पिता वृद्ध आचार्य अतिथि और गुरु को क्लेश पहुंचावे अथवा मार डाले बदबंध बंध परि क्लेसो नित्यम भवे मम तम च नजुर्दि राजा न पाले यदि राजा रक्षा न करे तो धनवानों को प्रतिदिन वध या बंधन का क्लेश उठाना पड़े और किसी भी वस्तु को वे अपनी न कह सके अंताल एवं दस्यु साध भवे पतेर यु नरकम यदि राजा न पाल यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में ही लोगों के मृत्यु होने लगे या समस्त जगत डाकुओं के अधीन हो जाए और पाप के कारण घोर नरक में गिर जाए न यो निर्दोषो वर्ते तस् बड़ी पथ मध्य धर्म स्त्री न स राजा न पाल यदि राजा पालन न करे तो व्यविचार से किसी को घृणा न हो खेती नष्ट हो जाए व्यापार चौपट हो जाए धर्म डूब जाए और तीनों वेदों का कहीं पता न चले नज्ञाश्रम प्रवते जुर्विधिव प्राप्त दक्षिणा ना, ना जो यदि राजा न पालिए यदि राजा जगत की रक्षा न करे तो विधिवत पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बंद हो जाए विवाह न हो और सामाजिक कार्य रुक जाए रन, न वृषा सम्प्रवर्तेरन न मथ्येरश्चरगराह घोषा प्राणास गच्छुर्य यदि राजा न पालये यदि राजा पशुओं का पालन न करे तो साण गायों में गर्भाधान न करे दूध दही से भरे हुए घड़े या मटके कभी महे मथे ना जाए और गौशाले नष्ट हो जाए। हाहा भूतं अचेतनं जाएत यदि राजा न पाल यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जगत भयभीत उद्विग्न चित्त हाहाकार पारायण तथा तो अचेत हो क्षण भर में नष्ट हो जाए न संवत् सत्रण तो भया विधव दक्षिणा मंथे यदि राजा न पालय यदि राजा पालन न करे तो उनमें विधि पूर्वक दक्षिणाओं से युक्त वार्षिक यज्ञ बेखटके न चल सके ब्राह्मणा चतुर वेदान तपस्वी न यदि राजा न पालये यदि राजा पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्नातक हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन छोड़ दें पालन न लभे धर्म तो सं हताहत होकर धर्म का संपर्क छोड़ दे और चोर घर का मालमत्ता लेकर अपने शरीर और इंद्रों पर आंच आए बिना ही शकुशल लौट जाये हस्ताधस्तम परिमुत विद्य रन सर्वशे तव विद्रवे सर्व यदि राजा न पाले यदि राजा पालन न करे तो चोर और लुटेरे हाथ में रखी हुई वस्तु को भी हाथ से छील ले जाए सारी मर्यादाएं टूट जाए और सब लोग भय से पीड़ित हो चारों ओर भागते फिरे अनयावर्तेरन् भवे दिवर्ण शंकर दुर्भिक्षमा विषे द्राष्ट्रम यदि राजा न पाले यदि राजा पालन न करें तो सब ओर अन्याय एवं अत्याचार फैल जाए वर्ण शंकर संताने पैदा होने लगे और समूचे देश में अकाल पड़ जाए प्रवृत् यथा कामं गृहद्वारा निशेरते मनुष्य रक्षिता राज्ञा समन्ता अकुतो भयाह राजा से रक्षित हुए मनुष्य सब ओर से निर्भय हो जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार घर के दरवाजे खोलकर सोते हैं नकृषम सहते कच्चिकुतौ वा हस्तलाघव यदि सम्यग्गाम रक्षत्यपे धाक यदि धर्मात्मा राजा भली भाति पृथ्वी की रक्षा न करे तो कोई भी मनुष्य गाली गलौज अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन करे स्त्रिय पुरुषा मार्ग सर्वालकार भूषिता निर्भया प्रतिपद्यंते ही यदि रक्षति भूमि यदि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी स्त्रियां किसी पुरुष को साथ लिए बिना भी निर्भय होकर मार्ग से आती जाती हैं धर्म में व प्रपद्यंते निंसते परस्परम अनुगृंते चान्योन्यम यदा रक्षति भूमिपह जब राजा रक्षा करता है तब सब लोग धर्म का ही पालन करते हैं कोई किसी की हिंसा नहीं करते और कभी एक दूसरे पर अनुग्रह रखते हैं यजंते च महायज्ञ त्रयो वर्णा पृथग्व विद्याक्षति भूमि जब राजा रक्षा करता है तब तीनों वर्णों के लोग नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पूर्वक विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं वार्ता मूलोज लोक स्त्रा वये धारते सदा तत्सर्वर्तते सम्यक यदा रक्षति भूमिपह खेती आदि समुचित जीविका की व्यवस्था ही इस जगत के जीवन का मूल है तथा वृष्टि आदि की त्रय विद्या से ही सदा जगत का धारण पोषण होता है जब राजा प्रजा की रक्षा करता है तभी वह सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहता है यदा राजा धुरम श्रेष्ठाम आदा जहती प्रजा महता बल योगे न तदा लोह प्रतिदति जब राजा विशाल शक्ति के सहयोग से धारी भार भार उठाकर प्रजा की रक्षा का वहन करता है, तब यह संपूर्ण भूता न्याे चाव नित्यम सत्तम न प्रति पूजये जिसके न होने पर सब ओर से समस्त प्राणियों का अभाव होने लगता है और जिसके रहने पर सदा सबका अस्तित्व बना रहता है उस राजा का पूजन आदर सत्कार नहीं करेगा। तस्य वहते भारम सत्म तेष्ठन प्रिय हिते राज्य लोकाजय जो उस राजा के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहकर उसके सर्वलोक भयंकर शासन भार को वहन करता है वह इस लोग और पर लोग दोनों पर विजय पाता है। अनुचित पा असंशयम इलिष्ट प्रेत्यारकम भ्रजेन जो पुरुष मन से भी राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है वह निश्चय ही इस लोक में कष्ट भोगता है और मरने के बाद भी नरक में पड़ता है नहे जाम अम्त्यो मनुष्य इत भूमिप महती देवता शेषा नर रूपेण तिषति यह भी एक मनुष्य है ऐसा समझकर कभी भी पृथ्वी पालक नरेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि राजा मनुष्य रूप में एक महान देवता है कुरते पंच रूपा कालयुक्ता सदा भवि तथा दित्यो मृत्यु श्रवण राजा ही सदा समयानुसार पांच रूप धारण करता है वह कभी अग्नि कभी सूर्य कभी मृत्यु कभी कुबेर और कभी यमराज बन जाता है यदा झासीसीतः पापा दहस्तुग्रहण तेजस मिथ्योपचरि राज तथा भविपाप जब पापात्मा मनुष्य राजा के साथ मिथ्या बर्ताव करके उसे ठगते हैं तब वह अग्निस्वरूप हो जाता है और अपने उग्रतेज से समीप आए हुए उन पापियों को जलाकर भस्म कर देता है यदा चारेण श्यतिभूता वृजति तस्कर जब राजा गुप्तचरो द्वारा समस्त प्रजाओं की देखभाल करता है और उन सबकी रक्षा करता हुआ चलता है तब वह सूर्य रूप होता है सदा क्र क्षिणती सतसोदरा सपुत्र पौत्र तदात जब राजा कुपित होकर अशुद्धाचारी सैकड़ों मनुष्यों का उनके पुत्र पौत्र और मंत्रियों से संहार कर डालता है तब वह मृत्यु रूप होता है यदा तो धाकान् सर्वान् तीक्षण दंड धार्मागृहनाती यमस्त जब वह कठोर दंड के द्वारा समस्त अधिक पुरुषों को काबू में करके सन्मार्ग पर लाता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है उस समय वह यमराज माना जाता है यदा तो धनधारा भे तर्पय्योपकारिण आचनते कारिणाम श्रिय ददाति कस्मे चे कस्माचिदकर्षते तदाव श्रवण हो राजा लोके भवति भूमि जब राजा उपकारी पुरुषों को धनरूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने वाले दुष्टों के नाना प्रकार के रत्नों को छीन लेता है किसी राज्य हितैषी को धन देता है तो किसी राज्य विद्रोही के धन का अपहरण कर लेता है उस समय वह पृथ्वी पालक नरेश इस में कुबेर समझा जाता है ईश्वर सूता जो समस्त कार्यों में निपुण अनायासी कार्य साधन करने में समर्थ धर्म में लोकों में जाने की इच्छा रखने वाला तथा दोष दृष्टि से रहित हो उस पुरुष को अपने देश के शासक नरेश की निंदा के काम में नहीं पड़ना चाहिए राज्य पुत्रो यद्यप्यात्मा समो भवे राजा के विपरीत आचरण करने वाला मनुष्य उसका पुत्र भाई मित्र अथवा आत्मा के तुल्य ही क्यों न हो कभी सुख नहीं पा सकता कुरियात कृष्णगति शेषम ज्वलित नीलारती न तो राजाभिपन्न से शेषम खन विद्यते वायु की सहायता से प्रज्वलित हुई आग जब किसी गांव या जंगल को जलाने लगे तो संभव है कि वहां का कुछ भाग जलाए बिना शेष छोड़ दे परंतु राजा जिस पर आक्रमण करता है उसके कहीं कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तस् सर्वाणी रक्षाणी दूरतः परिवर्जयत मृत्यु रिवजुपेतः राजस्वरण मनुष्य को चाहिए कि राजा की सारी रक्षणी वस्तुओं को दूर से ही त्याग दे और मृत्यु के ही भांति राजधन के अपहरण से घृणा करके उससे अपने को बचाने का प्रयत्न करे न स्यहेदिमृस मृगकूटमिव स्पृस आत्मस्वामी रक्षेता राजस्वामी जैसे मृग यंत्र का स्पर्श करते ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है उसी प्रकार राजा के धन पर हाथ लगाने वाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने ही धन के समान इस जगत में राजा के धन की भी रक्षा करे महांतम अचेतनम् घोरम अप्रतेम अचेतराज राजा के धन का अपहरण करने वाले मनुष्य दीर्घ काल के लिए विशाल भयंकर अस्थिर और चेतना शक्ति को लुप्त कर देने वाले नरक में गिरते हैं राजा भोजो विराट सम्राट क्षत्रियो भूपतिर या ए य एस्तूय शब्दी कस्तनार्चिमर्हति भोज विराट सम्राट क्षत्रिय धूपति और नृप इन शब्दों द्वारा जिस राजा की स्तुति की जाती है उस प्रजापालक नरेश की पूजा कौन नहीं करेगा तस्मान भू सोचित आत्मान यत इंद्रियम मेधावी स्मृतिमान दक्ष संश मही इसीलिए अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाले मेधावी स्मरण शक्ति से संपन्न एवं कार्य दक्ष मनुष्य नियम पूर्वक रह कर मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए राजा का ग्रहण धर्म नृत्यम शितम नृत्यम मंत्रिण पूजय नृप राजा को उचित है कि वह कृतज्ञ विद्वान महामना राजा के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले जितेन्द्रिय नित्य धर्म परायण और नृत्य मंत्री का आदर करेंद्र कर इसी प्रकार राजा अपने प्रति दृढ़ भक्ति से संपन्न युद्ध की शिक्षा पाए हुए बुद्धिमान धर्मज जितेन्द्रिय सूरवीर और श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऐसे वीर पुरुष को सेनापति बनावे जो अपने सहायता के लिए दूसरों का आश्रय लेने वाला न हो राजा प्रगल्भम कुरु मनुष्यम राजा कुशं वय कुते मनुष्यम राजा अध्य सुखाद राजा भुपेतम सुखन सुखिन करोति राजा मनुष्य को दृष्ट एवं सबल बनाता है और राजा ही उसे दुर्बल कर देता है राजा के रोष का शिकार बने हुए मनुष्य को कैसे सुख मिल सकता है राजा अपने शरणागत को सुखी बना देता है राजा प्रजा प्रथम शरीरम प्रजास्त प्रतिम शरीरम राजा विहीना देशा देश नृपा राजा प्रजाओं का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर है राजा के बिना देश और वहां के निवासी नहीं रह सकते और देशों तथा देशवासियों के बिना राजा भी नहीं रह सकते हैं राजा प्रजा हृदय गरीय गति प्रतिष्ठा सुखम उत्तम चमश्रितालोकम परम च जयंती सम्यक पुरुषा नरेंद्र राजा प्रजा का गुरुतर हृदय गति प्रतिष्ठा और उत्तम सुख है नरेंद्र राजा का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक पर भी पूर्णतः विजय पा लेते हैं नाधिपच्चाप्युशिष्य मेतनी सत्योषित महदिरे कृतभि महाजशा त्रिवेष्ट पे स्थान मुति शाश्वत राजा भी इंद्रिय संयम सत्य और सौहार्द के साथ इस पृथ्वी का भली भाती शासन करके बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा महान यश का भागी हो स्वर्ग लोक में सनातन स्थान प्राप्त कर लेता है सव मुक्तरसा कौशल्यो राजना प्रजा नियपाल राजन बृहत्पति जी के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ कौशल नरेश वीर वशमना अपने प्रजाओं का प्रयत्न पूर्वक पालन करने लगे इतिश्री महाभारते शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ी आंग्र स्वाग के अष्टष्टी तम इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में बृहस्पति जी का उपदेश विषयक अड़सठवां अध्याय पूरा हुआ